व 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का ऑडिशन दे रहे हैं तो आइए सबसे पहले डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हमारे साथ सूरत से प्राची महेश्वरी है प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग थैंक यू गुड मॉर्निंग प्राची आप अपने बारे में बताइए और मैं लास्ट वन ईयर से क्लासिकल सीख रही हूँ ओके okay, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्लासिकल आप सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना पसंदीदा जो गाना है उसको सुनाइए मुकराय अंतरा। स्वागत है आपका लगे हो ना हो ओ, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग सी सी हमको जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया लता जी का आशा करता हूं सभी को पसंद आए आपकी आवाज और आपके लिए वोट करें, ऑल द बेस्ट थैंक यू आप सुन रहे है। निशाद है, निशाद हैं निशाद आपका बहुत -बहुत स्वागत है और मैं कि आप निशादा टीचर एक स्कूल में काम करता हूँ uh, काफी सालों से इसी फील्ड में हूँ म्यूजिक के और मैं इसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मेरे दादाजी का चलिए बहुत अच्छी बात है आपका बैकग्राउंड जो है म्यूजिक से है तो बहुत ही अच्छी आपकी जो है करियर भी बन रहा होगा इस म्यूजिक फील्ड में और मैं चाहूंगा ओपन ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा गाना हमें स्वागत है काश ऐसा कोई होता। काश ऐसा ऐसा कोई कोई होता मेरे कहां पे तेरा सर होता काश ऐसा कोई मन से होता जमा करता जो मैं आए हुए सुंग जमा करता जुमे आए हुए सुई सर झुकाने के घर होता सर झुकाने के लिए गए हो, होता मेरे कंधे पे तेरा से होता कश ऐसा कोई मन से हो, हो, होता ओके okay, निशाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो निशाद लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, निशाद बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच आप रेडियो एफएम ओपन राउंड का ऑडिशन सूरत से हमारे साथ जो बच्चे है, हैं हैं जुड़ रहे और अभी अमीन अमीन असलम हमारे साथ हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है डिजिटल कंपटीशन के ओपन राउंड में और अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप सर आ, मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता हूँ अभी लर्नर बेचते हूँ ओके अमीन असलम और मैं चाहूंगा की ओपन लाउंड ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा मुकड़ा एंड पसंदीदा गाना जो है हमें सुनाइए एक मुकड़ा एक अंतरा उसका छुपाकर में आखों के प्यालों से पीता रहो उसके चारू इस ज़माने से छुपकर इस ज़माने से छुपकर पूरी कर लू मैं हसरत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहबत इन दिनों दिल मेरा तुझसे कहरा कर ले तू भी महाबत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी महाबत ओके अमीन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और अमीन yes. असलम लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर भेज दे तो चलिए अमीन ऑल दी बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू sro ki sab milka नमस्कार आप एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सूरत से बच्चे जुड़ रहे हैं और अभी तरुण पटेल हमारे साथ है तरुण आपने बारे में बताइए स्वागत है आपका साथ तरुण पटेल मैं एक्चुअली सिंगिंग सीख रहा हूं और साथ साथ प्रोफेशनल सिंगिंग भी कर रहा हूं और साथ साथ मेरा खुद का बिजनेस भी है अच्छा अपने परिवार के बारे में बताइए आ, परिवार के बारे में बताऊं कि तो मेरी मोम हाउस है और मेरे पापा हैं है, उनका खुद का बिजनेस है ओके आप क्या बनना चाहते हैं बेसिकली मेरा ड्रीम है कि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है खुद के कॉन्शंस करने हैं चलिए तरुण बहुत ही अच्छी बात है और आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है हमें बहुत खुशी है आप आगे बढ़े और एक अच्छा सिंगर बनके लोगों के बीच में रहें। तरुण बहुत बहुत स्वागत है इस ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा पसंदीदा गाना आपका मुखड़ा ओपन राउंड के ऑडिशन में सुनाइए स्वागत है आपका भी अब तो भी लगता है हर अपना हमको बेगाना लगता है हम तेरी यादों में खोए रहते हैं लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन ना है जिंदगी का गुजारा सुनम हो जिंदगी का गुजारा सनम तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो जीवन अपना सारा सनम तेरे इश्क ने साथिया मेरा मेरा हाल क्या कर दिया? तेरे ने मेरा हाल क्या क्या कर कर दिया दिया तेरे इश्क़ ने तरुण बहुत ही प्यारा सा आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो तरुण पटेल लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर. ओके तरुण ऑल देंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं सूरज से हमारे साथ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं तो अभी रामलाल हमारे साथ है रामलाल आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं अभी हूं। अभी रहा हूं। और मुझे नाच का शौक है अच्छा ओके क्या लक्ष्य है क्या बनना चाहते हैं आप अपना करियर कैसे बनाना चाहते हैं का तो शौक है है लेकिन मुझे आ, बनना तो वो लक्ष्य मेरा <laughs> बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अपने लक्ष्य की और आप आगे बढ़ते रहें और मैं चाहूंगा, चाहूंगा चाहूं। कि ओपन ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा गाना हमारे लिए सुनाई स्वागत है मेरे जिक्र का दुबा के सुद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे अखना तू सलाम रखना अंधेरा थे तैयार मैंने मुझे सितारा प्रेरणा किया चलना मेरे यहाँ मेरे यार मेरे यहाँ मेरे यार मेरे यहाँ मेरे यादव चिल्ला मेरे आ मेरे यार चिल्ला मेरे आ मेरे आ चिल्ला मेरे आ मेरे आ याद रिया पापा का हम तो नहीं है हम तो नहीं है मुझे तेरी मेरे रखने मुझे ये मेरे आ, मेरे आ, मेरे मुझे थैंक यू ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और अगर पसंद आ रहा है तो लिख के भेज दीजिए रामलाल चौरानवे चौरापना चौरापना इस नंबर आरोप यू सो मच बातें करना भूल गई मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप 4, तरंग आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं पर तरंग सिंगिंग कंपटीशन और ऑडिशन ओपन राउंड का हो रहा है है है और और सूरज से बच्चे हमारे हमारे साथ साथ जुड़ रहे हैं तो जीत पंचाल हमारे साथ है। जीत जीत पंचाल पंचाल आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मेरा नाम जीत पंचाल है और मैं बेसिकली ओके बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं अपना लक्ष्य के बारे में बताइए। मेरा है है ना वो है और म्यूजिक में, में काफी से की और अब मैंने खैली ऐसा डिसीजन ले लिया की नहीं इसमें कुछ कर सकता हूँ और मेरे साथ है और मेहनत नहीं करता हो तो शायद कर सकूंगा तो और देश के लिए कुछ कर सकूंगा ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आपका जो लक्ष्य है उसको आप सामने रख रहे हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं आपकी जो लगन है वो पूरा हो और ओपन ऑडिशन में आप अपना जो पसंदीदा गाना है उसे परफॉर्म कीजिए स्वागत है सा भरे रजो न खड़ी अरे मतरा नो नहीं पारी जीवगर दीवे वालू करे अरे यद भरो धन्यवाद, okay, so शुक्रिया। आपकी आवाज सभी को पसंद आए, ऐसी शुभकामना करते हैं हम और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुनाए रीलमोथ नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार आप एफएम डिजिटल अपने बारे में बताइए आशीष तो मेरा नाम है आशीष अच्छा अपने परिवार में कौन कौन है उनके बारे में बताइए पापा है दो सिस्टर है ओके okay. ओके क्या बनना चाहते हैं आप? अच्छा अच्छा बहुत-बहुत <laughs> okay, स्वागत है ओपन डाउन के में और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो पसंदीदा गाना है उसको परफॉर्म करें स्वागत है। मेरे बिना मैं लगा हूं, तेरी हवा जादा तेरा हुआ हूं मुझे तो लगता है हमेशा एक जी आशीष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो आशीष लिख के भेज दीजिए चौरानबे भे, चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके आशीष ऑल द थैंक यू सो मच थैंक चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूँ हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो और रहो। और मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रहे हैं हैं पर ओपन ऑडिशन से बच्चे जुड़ हमारे साथ में अभी प्रात पाटिल हमारे साथ है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए प्रात। हाँ, मैं मेरा नाम पार्थ पटेल है छह महीने से ऐसी ओके okay, अपने परिवार के बारे में, में, में बताइए मैं मेरे ठीक तो तो मतलब है okay. तो। <laughs> की आप अपने बारे में बताया अच्छा लगा हमें तो म्यूजिक में आप कुछ करना चाहते हैं ये भी अच्छी बात है तो मैं चाहूँगा कि आप ओपन ऑडिशन में आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है तू जन्म ते गई तू दिखे क्यों नहीं चांद सूरज सभी है यहाँ ईतार तेरा सदियों से कर रहा जाती देखी है कद से यहाँ के पार्थ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही प्यार सा गीत आपने सुना आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आया तो लिख के भेजिए पार्थ पटेल चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके पार्थ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ऑल द थैंक दस्ट विदेश ओपन के इस में बहुत बहुत सर, जो है, उनके पास में अच्छा, अच्छा। परिवार में कौन कौन है आपके uh, परिवार में हम फोर पर्सन है uh, मेरे uh, फादर मदर और मेरा छोटा भाई और मैं हूँ ओके okay, रिदेश बहुत स्वागत है आपका बिजनेस के साथ साथ आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जो पसंदीदा गाना है उसको परफॉर्म कीजिए स्वागत है तेरी हमारे जो गुम तो नहीं है गुम तो नहीं है वो हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है कितनी दफा सुबह आप मेरी तेरे हैंगे बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे, आ, मेरे, आ, चन्ना मेरे प्याँ, ओ प्याँ, ओ थैंक यू सर ओके रिद्धेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऐसी हम शुभकामना करते हैं रिदेश रिदेश लिख के भेज नंबर पर थैंक थैंक थैंक यू यू यू सो मच एंड द बेस्ट नमस्कार मैं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर ओपन ऑडिशन और हमारे साथ आ, सूरत का ग्रुप जुड़ा हुआ है जहाँ पर बच्चे जुड़कर हमें अपना अपना परफॉर्मेंस सुना रहे हैं ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी शिल्पा तिवारी हमारे बीच हैं। शिल्पा कहाँ से बोल रहे हैं और क्या करते हैं अपने बारे में बताएं। मैं कड़ोदरा से बोल रही हूँ शिल्पा तिवारी ओके शिल्पा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन ऑडिशन में और अपने घर में कौन कौन है मेरे घर में मेरे मम्मी पापा एंड मेरी छोटे सिस्टर है ओके शिल्पा आपका क्या लक्ष्य है क्या बनना चाहते है आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ सर क्या बात है बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका स्वागत है शिल्पा तिवारी आप अपना जो है अच्छा जो गाना जो पसंदीदा गाना है आपका उसे परफॉर्म कीजिए स्वागत है फी शिल्पा बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा अच्छा करता हूँ आपकी आवाज़ पसंद आये सभी को और पसंद आए तो शिल्पा तिवारी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा नंबर पर ओके okay, शिल्पा तिवारी ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर नमस्कार आप सुंदर में ट्रेनिंग ले रहा हूँ टूर्सिकल में उस्ताद गुलाम फरीद ओके बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा आप? की आपका ओपन ऑडिशन में अपना परफॉर्मेंस हमें सुनाइए स्वागत है मतलब सर कोई भी चलेगा ना सौ हाँ आपका पसंदीदा सुनाइए तू है सीने में जब जब सांसे भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा की जैसे चलती है तू मेरे तुझे से उड़ता हूँ कौन तुझे यो प्यार करेगा जैसे मैं प्यारा सा गीत आपने सुना है आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो सिमरन भेज दीजिए इस नंबर पर ओके थैंक यू सो मच ओपन राउंड मैं हूं अनूप जलोता और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो गुनगुनाते रहो जू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा सुबह, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा आप सुन रहे हैं 90. पर 90.4 एफएम ओपन रेडियो सूरत से हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं जुड़ रहे हैं हेतल सुलंकी अभी हमारे साथ हैं हेतल सुलंकी आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपने बारे में बताइए कुछ सूरत से बोल रही है मैं सिंगिंग सीख रही हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हेतन सोलंकी अपने परिवार में कौन कौन रहते हैं Uh, मम्मी पापा वैसे तो मैं मैरिड अभी तो महीने पहले ही शादी हुई है वो साथ ससुर है और है ससुर और ओके चलिए हेतल बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओपन के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा जो गाना है गीत है उसे परफॉर्म कीजिए मुकुराए ना स्वागत है स्टार्ट कीजिए शाह न से जी भर के देखे हमको कली बसे फिर आपके नसीब ये बायद Firas and I, we are together. We keep each other's feelings as one. Shahid, Firas and I. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो हेतल सोलन की लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर एंड हेतल सोलं की बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया and uh, all the best. Okay. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर ओपन राउंड का ऑडिशन हो रहा है और अभी हरमित कौर हमारे साथ है हरमित कौर कहाँ से बोल रहे हैं और अपने बारे में बताइए uh, मैं सूरत से बोल रही हूँ आई लव सिंगिंग आई लव म्यूजिक म्यूजिक इज एक्चुअली माई लाइफ मूड कैसा बी ऑफ इट ऑल्स इन म्यूजिक तो हरमित कौर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप म्यूजिक में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं काफी आपने प्रयास किया है और अभी भी सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में आप अपना परफॉर्मेंस हमें सुनाइए जो आपका पसंदीदा गाना है मुकड़ा अंतरा सुनाइए हरमित कौर स्वागत है हो नाम गुम जाएगा चेहरा बदल जाएगा मेरी आहचान है घरे याद रही थैंक यू ओके हरमित कौर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने ओल्ड मेलोडी सुनाया है आशा करता हूँ कि आवाज सभी को तो पसंद आये और हरमित कौर लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा, पन्दा, चौरा पन्दा, इस नंबर पर ओके हरमित कौर फिर मिलते हैं एंड ऑल द मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो, गुन रहो। आप सुना है रेडियो 90.4 एफएम पर ओपन चल रहा है। अभी देव देव शर्मा हमारे साथ शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं मैंपोरेशन में जॉब करता हूँ सूरत में बीस साल से रहता हूँ म्यूजिक मेरा पैशन है अभी अभी मैं मेरे गुरुजी जो है उनके उनके पास जा रहा हूं, के पास, के मैं ये पास दे रहा गुलाम <laughs> okay, के आशीर्वाद चाहूंगा की आप अपना ऑडिशन में अपना पसंदीदा गाना सुनाइये मुखरा नो ही मेरी शब है सुबह है तू तो ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा ऐसे रहेगा भला ओ के तू मुझसे जुदा बन गया है मेरे जीने की एक बजा प्यारा संगीत आपने सुनाया है पूरे उत्साह के साथ जोश के साथ चलिए आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो देव शर्मा लिख के भेज दीजिए अपना चौरापंदा अपना इस नंबर पर देव शर्मा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऑल दी बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सुना है एफएम पर ओपन राउंड का ऑडिशन सूरत से जुड़कर हमारे बच्चे जो है दे रहे हैं सूरत के बच्चे तो आई अक्की पटेल हमारे बीच में है अकी पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि बताइए हाँ। okay. कितने समय से गा रहे हैं दो साल से अच्छा दो साल से है okay. ओके अपने परिवार के बारे में बताइए और बाकी सब ऑल ओवर सूरत में ही है और बिजनेस सर ओके फिर आपका ये सिंगिंग में कैसे के हुआ? <laughs> सर, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग किया है हाँ. और मेरा एक पैसन था कि मैं सिंगिंग और गिटार में आगे बढ़ू मेरा एक पैसन है सर ओके चलिए ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप अपना पहला परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है आपका नद मेरे इश्क की नहमत हा मेरे इश्क की नद मेरे इश्क की नाहहाँ मेरे इश्क की मेरा इश्क ही है मेरा खुदा मुझे और कोई खुदा ना दे मुझे बार बार सदाना दे मेरी हसर तो को हवाना दे मेरे दिल में आतिश इश्क है मेरी आग तुझको जलाना दे मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ मैं कलंदरों कामीर मीर हूँ मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे मांगने की अदाना दे मुझे बार बार सदा ना दे मेरी हसरतों को हवा ना दे मेरे दिल में आतिश इश्क है मेरी आग तुझको जला ना दे मैं गदा नहीं हूँ फकीर हूँ मैं कलंदरों अंदरों का अमीर हूँ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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 ओपन का ऑडिशन सूरत से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे हैं सिंग हमारे साथ है। मैंने सिंगिंग जब मैं का था, मतलब का था तब से शुरू की फैमिली में पहले मैंता था उसके बाद में जब मैं गया तब जैसे स्कूल शुरू होता है उस टाइम पर पढ़ाई ज्यादा नहीं होती थी तो उस टाइम पर ऐसे जो भी अपना एक्स्ट्रा दिखाना चाहता था उसको ऐसे इनवाइट किया जाता था तब मैंने सिंगिंग शुरू की उस टाइम से मतलब अगर बोल सकते हैं ऑफिशियली उस टाइम से शुरू की सिंगिंग और वही मैडम तो थी हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे वेकअप कॉल दी कि आपको सिंगिंग में अपना सब कुछ करना चाहिए अगर आपको करियर बनाना हो या फिर उस टाइम से मतलब है सब कुछ सिंगिंग उसी टाइम से, से कर रहा हूँ okay, okay. प्रशांत बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच और ओपन ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए स्वागत है तेरा मैं तो तेरी सैया तू है तेरा सैया ते तू जो झूले आराम से मर जाऊं जाऊ चंदा बाहों में तुझ में हो। मैं तेरे नाम में सो जाऊ तू सही आ, सही आ, ओके प्रशांत थैंक यू सो मच और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको ऑल द बेस्ट जी सर थैंक यू रंग सब नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन में जॉब कर रहा है। अभी हूँ अच्छा अच्छा ओके तेजस बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में रहा हूं, और मैं चाहूंगा की आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए मुकायन अंतरा स्टार्ट मेरी बात तो खूब सूरत बना दो मुलाकात को तो अब महाबत बना दो होता नहीं अब तो मुझसे सबर है तेरे इश्क का मुझ मुझे कु खबर है तेरे इश्क का मुझ पर या है सर okay, ओके okay, तेजस बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत प्यारा आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो तेजस पटेल लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, तेजस पटेल बहुत सारी okay. शुभकामनाएं आपको एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सर नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं और अभी हमारे साथ स्मित प्रिंस स्मित आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा की आप अपना परफॉर्मेंस हमें सुनाइये मुकायन आंद्रा ओके to क्या रे रे क्या आज मता ओ आता नी मारी स्वरुचि सभर हती शो थे शो थे कोई न थी ओ भ Eva, te ni harinya de parne chhini, parisha de parne chhini. ओके ओके स्मिथ प्रिंस बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुजराती में सुनाया है शकर्ता हमारे सभी दोस्तों को पसंद आए आपकी आवाज और स्मिथ प्रिंस लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह नंबर पर ओके स्मित बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चंदा रे चंदा रे धीरे से मुसका नमस्ते मैं हूँ हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 90.4 रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन सुनते रहो और रहो। और नमस्कार आप, आप सुन रहे पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन डाउन ऑडिशन आप सुनाए और हमारे साथ लाइन पर बनी हुई है कृष्णा उमरीगर कृष्णा बहुत बहुत स्वागत है आपका और कहां से बोल रहे हैं और अपने बारे में बताइए मैं इच्छा नाथ बोल रही हूँ सूरत ऐसी मैं uh, हाउसवाइफ uh, okay, आपका और बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया डेढ़ साल से आप संगीत सीख रहे हैं और शादी वगैरह में गाना भी गाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात हाँ। है और मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपन राउंड का ऑडिशन एक मुकुड़ा एक अंतरा सुनाई स्वागत है आपका तुही दे, तुही दे, बिना नाम कैसे जी मैं आ जा रे आ जा रहे हैं तर पाना तो मुझको जाने रे जाने रे इन सांसों में बस जा चांद रे चांदरे है और दिल की ज़मीन जमीनी रख चाहत है अगर आके मुझसे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो कृष्णा hmm. उम्रीगढ़ लिख oh. के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पन्द्रह चौदह पन्द्रह इस नंबर पर ओके कृष्णा थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू थैंक यू नमस्कार, आप सुन रहे FM, तरंग सुन रहे रहे हैं हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन आप, अभी हमारे पास आजाद सैयद हैं। आजाद बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम सीद एजाज है।, है और मैं अभी एक साल से करीबन सीख रहा हूं। आ, श्री श्री के के पास, और अभी ऑडिशन लिए आप आपके साथ कांटेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मतलब ओके सैयद okay, आजाद बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गाना एक मुकड़ा एक अंतरा परफॉर्म कीजिए स्वागत है मैं ना चाहू मैं से मर जाऊ आ जाऊ में तुझ में जाऊं मैं तेरे नाम से खो जाऊं सैया शीस जीने गाए राते पल पल मुझे सताने आते जाते तुझे जीत जीत हारों से मर जाऊं जाऊं में में तुझ तेरे नाम से खोजा ओके okay. uh, सैयद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है और आपकी आवाज सभी को पसंद आया तो सैयद आजाद लिख के भेज दीजिए चौराने पे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार आप सुन रहे एफएम कपिल थोरात हमारे साथ हैं और ओपन राउंड का ऑडिशन के लिए कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल अपने बारे में बताइए हाँ सर मैं महाराष्ट्र का हूँ बोताना डिस्ट्रिक्ट से और मैं सूरत को जॉब करता हूँ ओके हाँ, मेरा पूरा नाम कपिल कपिल गोरख थोरात okay, थोरात है है बहुत-बहुत स्वागत आपका और ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए स्वागत है आपका यस सर आप मेरी आवाज तो बढ़िया सुन रहे हो ना सर। जी सर जी ओके okay, ओके okay, मैं स्टार्ट करूँ हाँ हाँ इतनी किनारे पे आना मैं भूल न जाऊ कहीं देख जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं बोल दो न दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं बोल दो राजा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं मुझे नींद आती नहीं है कि करो नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना में मेरा तुम सहारा बनो एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं बोल दो नरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं बोल दो नरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं अपील बहुत बहुत धन्यवाद so. शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी I को पसंद do. आए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट रंग नमस्कार आप आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं एफएम पर ओपन का का ऑडिशन तरंग सिंगिंग कंपटीशन तो वर्षा वर्षा हमारे साथ है। वर्षा आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए थैंक यू सर हेलो गुड ऑल और मैं म्यूजिक का मतलब शौक है right now, मैं अभी गुलाम सिंगिंग का मैं अभी क्लासिकल सिंगिंग सीख रही हूँ और उसके साथ में मैं और भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है गिटार उसके साथ में मैं प्ले करके भी गाती हूँ ओके okay, वर्षा और आपको कौन सा सिंगर बहुत पसंद आता है मुझे वैसे सिंगर में एक है श्रेया घोषाल जी एंड सेकंड जोनीता खानी जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ ओके okay. वर्षा आप अपने बारे में बताया और आपका जो पसंदीदा सिंगर इनके बारे में बताया तो चलिए ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप हो और अपना पसंदीदा गाना बुकनाय अंतरा सुनाइए स्वागत है परफॉर्म कीजिए Hoon hoon, shayad fir se jannat mulaqat hoon hoon, lag ja aadli ke fir ye hasirat hoon. If it is just. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोहदी प्याला संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आया तो वर्षा लिख कर सेंड कीजिए चौरानबे चौरापना चौरापना इस नंबर पर वर्षा ऑल द बेस्ट आप, FM, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड का ऑडिशन आप सुन रहे हैं सूरत से ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो अपने-अपने परफॉर्मेंस हमारे बीच में ओपन राउंड में सुना रहे हैं अभी किशन चौधरी हमारे साथ हैं किशन अपने बारे में बताइए स्वागत है आपका मेरा नाम चौधरी किशन है मैं, मैं सूरत से यंग करता हूं और मैं जब हैरी मेट उसका गाना गा रहा हूं हवाएगा ना ओके स्वागत है मैं रख लू वहा जहा पे कही हमेरा यकीन मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं किसी का नहीं ले जाए जाने कहा हवा हवा ले जाए तुझे कहा हवाए हवाए बेगानी है ये बागी हवाए हवाए ले जाए मुझे कहा हवाए हवाए ले जाए जाने कहा ना मुझे को खबर ना तुझको पता ओ, -ओ, -ओ, -ओ, -ओ, -ओ Okay, किशन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के ओपन राउंड में आप हो और अपने बारे में बताइए सर मैं मैं साल से के के पास के पास हम्म। और मैं, में टीचर ओके आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए मुकुड़ात्रा स्वागत है सरोज पटेल रोशन फिजाई हो गई आहा हा हा।, आहा हा।, आहा हा।, आहा हा ला ला ला ला ला, ला, ला। उनसे नजरे क्या मिली रोशन फिजाई आई हो आज जा जंदी क्या चीज़ है इश्क की जै फिर समझिए इश्क की जै फिर समझिए जिंदगी क्या जी जो <laughs> ओ शिव ओ शिव बेति क्यांची विस है ओ ओ शिव की से फिर समझिए इश्क की चे उम्मीद है फिर समझिए ओके okay, सरोज पटेल बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल यू सो मच थैंक यू नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड ऑडिशन हो रहा है जिसमें गुजरात से बच्चे जुड़ रहे हैं तो अभी परमार हमारे साथ है रविना बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए uh, और, और मैं अपना म्यूजिक का म्यूजिक uh, की स्टडी करती हूँ मैं थर्ड िप्लोमा भी सीख रही हूँ क्लासिकल सिंग देन अभी मैं तीन साल से से खुद ही। ओके okay, और आपका सिंगर के बारे में बताइए कौन है है जो आपको बहुत अच्छा लगता उनका गाना। मुझे सुनील चौहान अच्छी लगती है एंड एंड शान सोनू निगम। <laughs> अच्छा, अच्छा, अच्छा अच्छा तो चलिए रवीना बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और भी मैं भी कि आपसे एक मेलोडी सॉन्ग सुनो तो आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है जग से कहाना जाए, जाए। मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहाना जाए मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोड़ा सोना सोना इतना भी कैसे तू सोड़ा तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं, मैं लाख जानी तू नदी में पानी इक तुझ में ही बहने को रास्ता है ओके okay, रवीना परमार बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया हैं आशा करता हूँ आप सभी को सभी जो लिसनर्स हैं उनको आपकी आवाज़ पसंद आए तो रवीना परमार लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर एंड रवीना ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू यू सर नमस्कार आप FM, तरंग डिजिटल कंपटीशन को आप सुना सूरत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और अभी मनीष सिंह हमारे साथ है सूरज से मनीष सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए ओपन डाउन में स्वागत है तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमान जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमी थम गया माँ जाने मन जान जा तुमने मुझे देखा हो कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते इन होटों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जान जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये जमी थम गया आसमां जाने मन जान जा तुमने मुझे देखा थैंक यू ओके okay, मनीष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालीफाई करें थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट रंग आप हैं एफएम पर तरंग डिजिटल कंपटीशन को आप सुना हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे साथ हैं सूरज से जुड़ा हुआ हर्षित सिंह हर्षित सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना दी बेस्ट परफॉर्म कीजिए उम्मीद में गुजर जाती थी हाँ यूं तो हर शाम उम्मीद में गुजर जाती थी आज कुछ बात है जो शाम पी रोना ऐ मोहबरी अनजान पे रोना ए सिंह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें ऐसी शुभकामनाएं ऑल द थैंक यू चंदरे चंदरे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूँ हमसे का और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन रहो रहो। और और मुस्कुराते आप आप सुन सुन रहे रहे हैं एफएम पर डिजिटल सिंगिंग का ओपन राउंड आप सुन रहे थे अभी और सूरज से हमारे साथ सभी जो है विशेष जो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सीख रहे हैं वो बच्चे जुड़े हुए थे और सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया है इस शो को और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड यानी सेकेंड राउंड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और जो भी आवाज आपको अच्छी लगी हो उस नाम के लिए जरूर मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू सो मच सलाम नमस्ते खम्मा गणिस सुनते रहो मुस्कराते रहो